संघा नाम साम वर्णाथसा रंदसा मंगलाना चार वंदे वाणी विनाक

वंदे विदेह तदपुंडीक सहृत योगी चित हंतृतापमश मुनिहंस्य

सनमानि पर पीपी परापुंग दूरवादल्युति तरुण्युने हे मां बरंबर विभूषण भूषित

बंदर्पकोटिकम किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवा भज की यत्र यत्र रघुनाथ यघुनाथ तत्र तत्र कृत

मस्त परिपूर्ण मस्तका मारुतिं बापूर्ण लोचना मारतिम्क्षक गंगातरंगरमणी

जटा कलापं, गौरी जटाकलापम गौरीभूषितम भाग नारायण प्रियमनंग मदार

वाराणसीपति भज विश्वनाथम सच्चिदनंदय विश्वत्पत्तवे विनाशा।

श्री नुमा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकूर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदाक

फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मनाय गुन गाओ शाम के अनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि

न की सहज दया के दान जनन जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम

श्री <and> <poetry> सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम

जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पत हर हर महा श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धा मई माताओ भगवत स्वरूप संत महापुरुषों की चरण धूलि से

धन्य हुए इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय कथा के गायन श्रवण का लाभ इस सत्संग सभागार में बैठकर हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें

Sita Ram Jay, Sita Ram, Sita. Sita Ram Jay, Sita Ram, Sita Ram Jay, Sita Ram Jay, Sita Nam.

Sita Ram Je Sita Ram Sita Ram Je Sita Ram Sita Ram. Jai, Shita Ram. Shita Ram.

सीता राम जय सीतारा सीता राम जय सीतारा सीता, राम सीता राम। मंगल भवन

अमंगलह द्रवहुषो दशरथ अजिन बिहारी द्रवहुषो सीताराम जय सीताराम

सीता राम जय सीताराम जिनकर नाम लेत जगमाई जिनकर सकल अमंगल

मूल साही सकल करतल हदारथ जारी कर राम कहेव कामारी

सी राम कहू काम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम

Sita Ram je Sita Ram. Sita Ram je Sita Ram. Sita Ram je Sita Ram.

Sita Ram, Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram, Jai Sita Ram, Jai.

Sita Ram, Sita Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Ram, Ram.

श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय

जब जब हो ये धरना कै हाँ जब जब हो ये धरना कै जब जब हो ये धरना कै जब जब

आनी बाढ़ी असुर अधम अभिमानी जब जब हो धरा जाई नहीं अन

विप्र धैनु सुर धरनी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजन पीरा

असुरमारि था पही सुरन राख निज श्रुत से जग वि जस राम जन्म करे हा जब जब होगा

Dharam, Dharam, Dharam, Dharam. Oh ye Dharam, oh ye Dharam, oh ye Dharam, Dharam.

पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज सभा में श्रोता के रूप में उपस्थित होकर हम सबको पावन प्रेरणा देते हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन वंदन श्री रामचरितमानस की पावन कथा सरिता में

हम लोग मन शरीर से अवगान लाभ प्राप्त कर रहे हैं प्रवचन प्रसंग का आधार जो पावन पंक्तियां बनी हैं उन्हीं का भी गायन किया गया जिसका आशय है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है अधर्म का उत्थान होता है

अधर्म का आचरण करने वाले दुराचारी जब अपने कुकृत्यों के द्वारा सज्जनों को सताते हैं विप्रधैन सुरधरित्री को दुखी करते हैं तब तब प्रभु विविध रूपों को धारण करके वे

सज्जनों की पीड़ा का निवारण करते हैं असुर मारि था पी सूरन राक्षसों का विनाश करते हैं देवताओं की स्थापना करते हैं श्रुति सम्मत धर्म की स्थापना करते हैं और उनके स्वयं का विस्तार जगत में होता है

जिसके गायन श्रवण से भक्तजन लाभान्वित होते हैं यह भगवान श्री राम के जन्म का हेतु है, तो है और यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभव युगे युगे धर्म के प्रति हमारे मन में आस्था होनी चाहिए क्योंकि धर्म वह व्यवस्था है

जो जीवन को सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है और प्राणी को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराती है भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं धर्म के चार अंग हैं सत्य तप दान और दया

ये चारों जहां हो वहां धर्म का आचरण हो रहा है ऐसा सहज समझ लेना चाहिए पर इसमें एक बात स्मरणीय है माता कैके भी कह रही हैं कि श्री राम अगर तुम वन चले जाओगे तो धर्म के चारों अंग पूरे हो जाएंगे

तुम्हारे पिता ने जो वचन दिया है मुझे वह पूरा हो जाएगा और वे सत्यवादी कहलाएंगे तो महाराज दशरथ जी का तो सत्य रह जाएगा और राम तुम वन में जाओगे तो तप तुम्हारे लिए हो जाएगा तापस वेश भीश, विशेष उदासी तब तुम करना सत्य महाराज दशरथ जी के लिए

तुम्हारे लिए और दान का दान तो भरत को कर दो राज्य का दान भरत जी के लिए और दया करने योग्य तो एक ही है कौन भय मंथरा सहाय बिचारी बिचारी मंथरा ने मेरी सहायता की तो उस उसे उस पर दया हो

और दान भरत को मिले और राम तप तुम्हारे लिए और सत्य महाराज दशरथ के लिए धर्म के चारों अंग पूरे हो रहे हैं तो मैं तो धर्म की ही बात कह रही हूं और तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो तो यह कार्य अवश्य करो अब तार्किक ढंग से तो ये बात बड़ी उचित लगती है कि धर्म के सचमुच चारों अंग पूरे हो रहे हैं

पर नहीं यह दिखाई दे रहा है धर्म पर धर्म नहीं है क्यों नहीं है क्या धर्म में चारों अंग तो होते हैं सत्य तप दान और दया लेकिन उसका स्वरूप यह है कि सत्य और तप अपने लिए दान और दया दूसरों के लिए सत्य तप

अपने लिए दान और दया दूसरों के लिए जो ऐसा व्यवहार करते हैं वे धर्मात्मा है अब यह कोई धर्म थोड़ा हुआ कि सत्य और तपस्या दूसरों के लिए और दान और दया हमारे लिए है? दान हमें दो दया हम पर करो सत्य तुम बोलो तपस्या तुम करो ऐसा तो धार्मिक हर कोई हो जाएगा इस दृष्टि से तो ये धर्म युग है ही

सब यही तो कहते हैं सत्य तुम बोलो तपस्या तुम करो दान हमें करो दया हम पर करो अरे नहीं भाई अगर दान भी लो तो दूसरों की सेवा के लिए लो दया जो दीन हैं उन पर दया का भाव रखो और स्वयं के लिए सत्य और तप कबीरदास जी

स्वयं स्पष्ट कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज मुझे क्या चाहिए अच्छा सचमुच साधु को क्या चाहिए बादशाह अकबर ने कहा निमंत्रण देकर श्री तुलसीदास जी को आपकी बड़ी ख्याति सुनी है

दरबार में आ जाओ नवरत्नों में एक स्थान आपका होगा तुलसीदास जी ने मना कर दिया और उस, उस स्थिति में मना किया जब रहने को कुटिया भी ढंग की नहीं थी किवाड़ भी नहीं थे विपन्न अवस्था थी और उस समय बादशाह अकबर के आमंत्रण को अस्वीकार कर देना

अभिमान पूर्वक नहीं विनम्रता पूर्वक। संत का कृत्य अभिमान से जुड़ा नहीं होता हां स्वाभिमान से जुड़ा होता है यही लिखा बादशाह अकबर के आमंत्रण के उत्तर में तुलसीदास जी ने कि आपकी सद्भावना के लिए साधुवाद किंतु जो एक जगह नौकरी करता हो वो दूसरी जगह नहीं कर सकता

मैं कहीं नौकरी करता हूं और छोड़ सकता नहीं हूं क्यों लिखा पढ़ी हो गई है अब पक्की लिखा पढ़ी है और उन्होंने दोहा लिखा कहा नौकरी करता हूं और लिखा पढ़ी किस रूप में हुई उन्होंने कहा हम चाकर रघुवीर के हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार दरबार में पट्टा लिख गया

और तुलसी अब का होगे नर के मन सबदार अब मनुष्य की नौकरी क्यों करेंगे जो नारायण की सेवा करता हो नारायण की नौकरी करता हो नर की क्या सेवा करेगा किसी ने कहा कि बाबा आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा और इस अवस्था में जब आपके पास कुछ नहीं है

लोग तो चेष्टा करते हैं कि किसी तरह हमें भी प्रवेश मिल जाए और आप को स्वयं बादशाह बुला रहा है और आप दरबार के आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हो आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा तो सिदाजी मुस्कुरा कर बोले यह तो बादशाह है तीन टूक कौपिन के अरुभाजी बिन लोन और तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र विचारो कौन

संत की सोच बड़ी अलग होती है एक संत हुए वृंदावन में श्री कुंभन जी ब्रज क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए अष्टछाप कवियों में उनका एक ख्याल नाम है देखो क्या संयोग है ब्रज की बात करते ही चतुर्वेदी जी प्रकट हुए हैं <laughs> तो

ब्रज के संतों में अष्ट ख्याप कवियों में बड़े ख्यात लब्ध संत हुए श्री कुंभनदास जी कुंभनदास जी से किसी ने कहा कि बाबा ये फतेहपुर सीकरी का किला देखने चलोगे उस क्षेत्र में किसी गांव में रहे होंगे बाबा ने कहा कि हम हम क्या करेंगे किला अरे चलो बाबा घूम आएंगे चलो।

गए शाम को लौटे सब बड़े खुश थे फतेहपुर सीकरी का किला देख कर आए किला देख कर आए संत जी से साथियों ने पूछा बाबा कैसा लगा किला बाबा बोले कि हम तो बेकार ही गए कहा क्यों गए कि संत कहा कि संतकों कहा सीकरी सो काम उनका पद है संत को कहा सीकरी सो काम

आवत जाति पनहिया टूटी बिसरी गयो हरी नाम संत को कहा सीख ली हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा रस्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं

इसीलिए संत से अधिक निराभिमानी कोई नहीं होता और संत से अधिक स्वाभिमानी कोई नहीं होता एक संत हुए श्री अग्रदास जी अवध के संत उन्होंने लिखा हम चाकर रघुनाथ चाकद हम चाकद

हम चादर रघुनाथ कुद के हम चादर दबुमा आशिफ नाही

चाकर हम चाकर अच्छा बाबा आप राम जी के चाकर हां तो ये तिलक लगाए हो ऊर्धपूर्ण

कंठी ये तिलक क्यों उन्हें जरूरी है काहे के लिए जम के दूत निकट नहीं आवे जम के दूत निकट नहीं आवे द्वादश तिलक

देखी रघुवर के हम जा कर रघुना कम जा कर रगुना कम जा कर

देखो मध्य प्रदेश में एक बार हम लोग घूम रहे थे तो सड़क किनारे वो पेड़ लगे तो उन पेड़ों पे वो चिन्ह सफेद सफेद बीच में लाल ऐसे तो एक सज्जन से किसी ने पूछा कि ये क्यों कहा ये सरकारी चिन्ह है तो ये क्यों लगा दिया बोले ताकि जो लकड़ी काटने वाले भी डरेंगे एक सरकारी पेड़ है इन्हे मत काटो ये चिन्ह लगा है सरकारी है।

उस दिन हमें समझ में आया कि महात्मा तिलक क्यों लगाते हैं सब समझते हैं ये सरकारी है इनसे छेड़छाड़ मत कर पालतू कुत्ता मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाता और जाता भी है तो गांव वाले उसे पत्थर नहीं मारते अरे उनका है गले में पट्टा बांधा है उनका है श्री अग्रदास जी कहते हैं जमके दूत निकट नहीं आवे

यमदूत दूत यहाँ आते ही नहीं है क्यों द्वादश तिलक देख रघुअवर के हमारी योग्यता नहीं है पर ये भगवान का तिलक भगवान का चिन्ह इसलिए नहीं आते है अच्छा तो आपकी नौकरी पक्की बिल्कुल हस्ताक्षर हैं साइन करा लिया हमने किनसे अग्रदास स्वामी पट्टा लिख पायो पट्टा लिखा हुआ पाया दसखथ दशक दसखथ दशरथ सुतके करके

हम चाहकर रघुनाथ कुंवर के देखो भक्त का अपना सुख होता है संत का अपना सुख होता है, है। हमारे गुरुदेव कहते थे नशा मेरा अनोखा है मैं पीकर मस्त रहता हूं जो सुख पाया राम भजन में सो सुख ना ही अमीरी में मन लागा मेरा यार फकीरी में वह मन लग जाए तो सचमुच राम भजन जैसा मजा कहा है

बात इतनी सी है तो संत कौन अपने लिए उसे क्या चाहिए तब उसका स्वभाव है सत्य उसका आचरण है तब उसका स्वभाव है सत्य उसका आचरण है फिर वो दान क्यों लेता है अपने लिए नहीं सेवा के लिए दूसरों के लिए तो जिसके मन में दया हो दूसरों पर

अच्छा दूसरों पर उसे इतनी दया लगती है कि उनकी सेवा करने में वो अपने तन पर तक दया नहीं करता दिन रात भागना पड़े दिन रात जागना पड़े दिन रात लगातार लगा रहे पर सेवा से उसे संतुष्टि मिलती है दया दूसरों पर जिसका तन दूसरों की सेवा में लगा हो और जो

समाज से मिले हुए धन का उपयोग दूसरों की सेवा में करे और सत्य और तप का आचरण अपने लिए करे यह धर्मात्मा का जीवन है यह धर्म का जीवन है जिसमें सत्य तप अपने लिए दान और दया दूसरों के लिए परमाता कह कई कहती है सत्य दशरथ जी के लिए तप राम के लिए दान भरत के लिए और दया मंथरा के लिए यह तो उल्टा हो गया

इसलिए भाई इन चारों का अवश्य पालन करना चाहिए देखो जिसके जीवन में जवान का सत्य नहीं होगा जो जवान के सत्य से नहीं जुड़ा वो जीवन के सत्य से क्या जुड़ेगा पहले सत्य वचन हो सत्य आचरण हो

हां लेकिन सत्य के साथ शील जरूरी है अजय अपने यहां अद्भुत परम्परा है एक चीज देते ही नहीं है हमेशा दो स्वागत में भी लोग पूछते लॉन्ग लाइची लोग कुछ लॉन्ग लाइची ये कोई नहीं कहता कि लाइची ले लो या लॉन्ग लॉन्ग लाइची दूसरे कहते पान सुपारी गरी मिश्री

काजू किसमिस आप विचार करके हरेक के साथ एक लगा हुआ है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि जो हमें लाभ पहुंचाता है उसका गुण तो हम ग्रहण करें ही पर वह हमें रिएक्शन न करने लगे इसलिए समन के लिए दूसरी और इस साथ में होनी चाहिए एक गर्म हो तो दूसरा नरम हो

लोंग गरम तो लाइची इसी तरह गरी मिसेरी अज हमें तो लगता है कि जीवन में भी यही आ जाए गरम नरम रहने का ढंग आ जाए और रामचरितमानस मानस ने यही सिखाया गरम नरम का संतुलन करना आ जाए तो धर्म बन जाए और इसीलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी

राम जी पूरे नरम तो लक्ष्मण जी पूरे गरम अच्छा नरम नरम रहे तो काम नहीं बनता अगर राम जी के साथ भरत जी जाते विश्वामित्र जी मांगने आए थे और राम जी के साथ अगर भरत जी जाते तो विश्वामित्र जी ले गए थे राम जी को जनकपुर में वहां आए थे परशुराम जी अगर राम जी परुश राम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते वो मामला सुलझने ही वाला नहीं था

राम जी तो हाथ ही जोड़ते भरत जी तो माथ रख देते चरणों में वह एक गर्म की जरूरत है और भरत जी के संग शत्रुघुन जी भरत जी तो बात से ही समझाते हैं शत्रुघुन तो बोलते ही नहीं मौन रहते हैं अब नहीं बोलने के कई कारण लेकिन एक कारण तो यह है ही कि क्या बोले बात करना तो बड़ों का काम है जब बात से बात न बने तो हमें बता देना

वो लात से ही शुरू करते हैं जरूरत है लेकिन आपने एक बात देखी ये सही है कि नरम गरम दोनों हैं, पर बड़ा भाई नरम है और छोटा भाई गरम है चाहे राम लक्ष्मण हो चाहे भरत शत्रुघ्न हो इसका अर्थ है कि गर्मी तो रहे पर गरम नरम के कंट्रोल में रहे

आग भी जरूरी है आग से घर चलता है लेकिन उसी आग से घर जलता है आग चूल्हे की सीमा में रहे तो घर चलेगा भोजन बनेगा और सीमा छूट जाए तो उसी से घर जलेगा तो गरम तो रहे पर नरम के कंट्रोल में नरम के अधिकार में अच्छा आप ऐसे सोचो लात नीचे है मुंह ऊपर है बात यहीं से होती है

लात नीचे है इसका अर्थ है कि लात के ऊपर बात रहनी चाहिए बात के ऊपर लात नहीं रहनी चाहिए कि बात से बात बने तो बड़ा अच्छा है ये एक घर में पति आया बड़ी देर से सामाजिक आदमी था सेवा का काम करता था तो देर सवेर होना जरूरी और पत्नी बहुत नाराज थी भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी

दाल ठंडी आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी इतनी देर से आए हो तुम्हारे लिए अब तक जागू मैं भोजन वो रखा है ठंडा है अब मैं नहीं तुम्हारे लिए समय बनाने वाली हूं या कोई आने का समय हो एक दिन की बात हो रोज के रोज यही करते हो पति कुछ नहीं बोला भोजन उठाया थाली रखा रक

बैठकर खाने लगा दाल ठंडी थी अब वो नहीं बोल रहा अच्छा कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ तब तो वो नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध ना बोलो तो और नाराज होते हैं ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है एक मैया को हमने देखा वो अपनी बहू को डांट रही थी और बहू अगर कुछ न बोले अच्छा

तो हम पागल हैं हमारी बात सुनी नहीं जा रही हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं अच्छा बहू को समझाओ कि भाई कह दो माता जी कुछ कह रहे तो बहू क्या कहती अब वो बिचारी बोल जाए अच्छा हमसे मुंडाते हो जवाब देती हो अब वो करे क्या बोले तो जवाब देती हो ना बोले तो हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही

अब पत्नी बोले जा रही है अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है बोलकर कौन घी डाले लेकिन वो नाराज हो गई खाओ ठंडी दाल पति ने कहा खा ही रहे कहना क्या उसमें खा रहे हैं आज इन्हें रोज ऐसी मिलेगी अगर ऐसी आओगी तो हद हो गई आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए इतना कह रहे हैं तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है

लेकिन पति तो बड़ा गंभीर था उसने देखा कि ज्यादा ही गरम हो गई तो उसने और कुछ नहीं किया वो दाल की कटोरी उठाई पत्नी के सिर पर रख दिया बोलिए क्या कर रहे हो ये क्या मजाक करते हो उसने कहा कि मजाक नहीं दाल ठंडी है खोपड़ी तो गरम है इसी पे रख देते हैं शायद गरम हो जाए अब न हो जाए आप देख लो ये है

संयोजन रामचरितमानस मानस हमें सिखाता है और यहां यही दिखाई देता है स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं तब बंदी जन

जनक बुलाए तब बंदी जनक जनक बोलाए बिदावरी सहत चलिया चलियाए तब बंदी

तब तब पंथे जन जनक बुलाए तब पंदे जन बिदा

नी बिरदारनी कहत चले आए चले चले चली आए चले आए, चेली आए।, चेली आए।, चेली आए।

aye hey tab pandi janak janak bulaye tab man

तब बंदे तब बंद तब बंदे जनक जी ने अपने बंदी बंदीजनों को बुलाया कहो सबसे बंदीजनों ने समाचार दिया जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी जयमाल उसे मिलेगी ठीक अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे

अच्छा एक बात सोचना धनुष सो राम जी से टूटा इन राजाओं से तो नहीं टूटा देखो वो भगवान है ये अलग बात है पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली राजाओं को नहीं मिली क्यों राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है कोई धर्म होने का अर्थ

जिसका कोई जिसका सिस्टम ही सही ना हो हाँ? जिसका कोई नियम ही ना हो एक आदमी सबने पूछा कब जग जाते जगते हैं तब जग जाते हैं सोने जब जब अब सोते सो जाते नींद लगती सो जाते जब जगते हैं। खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं जब जहां जो होगी क्या खाते जो मिल जाए अरे नहीं हमारा

जागना हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो हमारा भोजन हमारे यहां जागना सोना तक धर्म से है भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके रामायण में उदाहरण है दशरथ जी सोने जा रहे हैं क्या करके गए विश्राम करने देखो सोते तो हम सभी हैं

और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है नींद आ ही जाए तो क्या करें कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा आप ऐसा ना समझे कि यहाँ कोई ऐसा है किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा मैं बात बता रहा हूँ

एक जगह एक गांव में था तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवाल मिल गई टिकने के लिए तो सो गया सही हम ले सोने तो बिचारे को कथा में इतना सुख तो मिला घर में बिचारे को सोने कौन देता है या दीवाल मिल गई टिकने के लिए घर में तो टिकने ही नहीं देते तो सोए कहां से सोने तो सोना तो मजबूरी है सोता ही है आदमी लेकिन

रामचरितमानस में बताया कि सोएं तो क्या करके सोएं? दशरथ जी सोने जा रहे हैं तो सोने के लिए गए तो क्या सोच कर गए तुलसीदास जी ने लिखा लरिका श्रमित लरिका श्रमित उनी बस सयन कराब हो जाए इसके बाद

दशरथी सोने के लिए जा रहे थे तो क्या लिखा असकई गे विश्राम गृह राम चरण चित लाय ये, ये धर्म है आप सोने भी जाएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाएं तो निद्रा भी समाधि हो जाएगी भगवान का इस मर्म सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए और हमारे यहां तो जागने तक को धर्म से जोड़ा

जागने के बाद क्या करे मनमह तर्क करे कपि लागे ते ही समय विभीषण जागे मनमह तर्क करे कपि लागा ते ही समय विभीषण जागा और जागने के तुरंत बाद राम राम ते ही सुमी रन हृदय हरस कपि सज्जन चेना है? सोएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोएं जागे तो भगवान के

नाम का स्मरण करते हुए जागे आजा भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें तो सिदाजी बताते वाल्मीकि जी ने कहा तुम ही निवेदित भोजन करें भोजन भगवान का भोग लगेगा भैया समय हो रहा जल्दी करो वो लोग कहते भगवान का भोग लगेगा है

अब अब भगवान का तो कोई नाम लेता ही नहीं अरे हमें जाना है देर हो रही है फिर वहां पहुंचना यही तो है जल्दी कर अच्छा भोजन तो वैसे ही बनेगा यही सोचकर बनाओ भगवान को भोग लगेगा अच्छा भगवान को भोग लगेगा तो भोजन भी धर्म से जुड़ गया अच्छा ये बचाएगा कैसे धर्म रक्षा करता है

मैं आपसे कहता हूं अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने लगे और यह नियम ल, बना लें कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे इससे आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी क्या रक्षा हो जाएगी रक्षा यह हो जाएगी कि फिर आप वैसी चीजें खा ही नहीं सकते जो निषिद्ध हैं क्योंकि भगवान का भोग कैसे लगाओगे एक महात्मा के पास एक

आदमी गया बोले चेला बना लो महात्मा जी बोले हमारा काम ही है बन जा उसमें क्या है हम भी चल रहे तुम भी चलो लेकिन बोला हमारी एक शर्त है क्या बोला आप सब चीजें छुड़ाते हो मैं शराब पीता हूं पहले समझ लो छोड़ूंगा नहीं साधु भी जिससे सुधारने पे आ जाए उनकी भी तो अपनी शैली होती है।

बोले मत छोड़ना चेला तो बन तू चेला बना लिया बोले अब महात्मा बोले तू एक काम करना क्या शराब पीना मना नहीं करता बोले वो तो मैं पीऊंगा ही अब आपको और कुछ बताना हो तो बताओ महात्मा बोले तू जब शराब पिए हमारी याद कर लेना बस पीना को लगा इसमें क्या याद ही तो करना है पर उस बिचारी को क्या पता था

अब शराब पीने बैठा कि जरा मूड बना हाँ? और जैसे ही गुरुजी ने कहा था याद और जो गुरुजी को तो गुरु का चित्र वो पूरा सामने आ गया मन में आंखों में अब गुरुजी को ऐसे लगे जैसे सामने बैठे हो, पीना मुश्किल हो गया एक तरफ रख दिया उसने पंद्रह दिन बाद आया बोले आपने तो मुसीबत कर दी शराब तो नहीं छोड़ाई लेकिन मैं पी नहीं पा रहा क्योंकि तो आपने शर्त लगाई कि मुझे याद कर लेना

बोले जैसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं वैसे ही आप दिखते हो तो मुसीबत हो गई ये छोटी सी घटना है छूट गया उसका नशा क्योंकि वो वह पीते समय याद उन्हें करता था

तो जैसे उसकी शराब छूट गई गुरु को याद करने से मैं कहता हूं आपका उल्टा सीधा नुकसान देने वाला मन को बिगाड़ने वाला भोजन अपने आप छूट जाएगा अगर आप भोजन बनाते समय अर्पण करते समय भगवान की याद कर लें तो भगवान को भोग मिलेगा हमारे यहां भोजन बनाने में भगवान का स्मरण भोजन अर्पण कर, कर दिया तुम्हें निवेदित भोजन कर ही

भोजन भोजनिक कपड़े कपड़े अंगूठी जिसे जो पहनना हो जंजीर कहीं मना नहीं किया कि मत पहनो, फिर क्या करें प्रभु प्रसाद पट भूषण अध भगवान को अर्पण कर दिया चढ़ा दिया फिर ग्रहण कर लिया तो प्रसाद आ गया

आभूषण भगवान को अर्पण करके धारण कर लिया आप विचार तो करो आपका भोजन भगवान से जुड़ जाए आपका आपके वस्त्र आभूषण भगवान से जुड़ जाए आपका जागना भगवान से जुड़ जाए आपका सोना भगवान से जुड़ जाए तो आपका जीवन धर्म का जीवन हो जाएगा धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा यह

अब न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना आप देखो जानवरों तक के नियम है वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता इसीलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता <laughs> न उन्हें सिखाना पड़ता अच्छा आप देखो

गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो पांच दिन से कुछ खाने को न मिला हो पर गाय के सामने मांस रख दो कभी नहीं खाएगी कभी नहीं खाएगी और शेर चाहे सात दिन का भूखा हो हरी हरी घास रख दो शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं घास नहीं खा सकता गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं

मांस नहीं खाऊंगे और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए है शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत और गौ माता के दांत जैसे घास का पशु घास गा, खाने वाला पशु गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे एक आदमी ऐसा है चाहे जो खिला ले

घास खा जाए मांस खा जाए और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए आप देखो उनके भी धर्म हैं मैंने कहीं सुना था एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया कुत्तों में एक सज्जन भोले झगड़ा होते ही कुत्तों में है लेकिन एक बात थी बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होके निकाल दिया चल जा

चला गया मैं लौटकर नहीं आऊंगा बाकी के लोगों आना भी मत मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने, अपने। समूह में पर कुत्तों ठहरा दूसरे दिन बाद आ गया दूसरे ही दिन तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौटकर आ गया अरे कलुआ जा चला जा यहां से अरे दल बदल हुआ और तेरे लौट आने से हैरान है हम और तुझे फिर दल में रख ले क्या इंसान है हम

हम आदमी है जो ऐसा करें हम पशु हैं हमारा भी धर्म है अब तो किसी का कोई धर्म नहीं न सोने का धर्म न जागने का धर्म न खाने का धर्म न पीने का धर्म न पहनने का धर्म न पंथ सोई जो यही मन भावा जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाए

तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हमारा सोना भी भगवान से जुड़े जागना भी भगवान से जुड़े भोजन भी भगवान से जुड़े वस्त्र भी भगवान से आभूषण भी भगवान से फिर इंद्रियों को जोड़े सुनना भी भगवान का नाम बोलना भी भगवान का नाम देखना भी भगवान ये धर्म जीवन

और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योसि यदशनास यज्जुहो ददासी यपस्ते तत्कुरुस्व मद अर्पणम तुम जो करो जो भोजन ग्रहण करो यत करोस यदर्शनास यज्जुहोस यावन करो, करो ददा यद जो दान करो जो तप करो

तत्कुरु स्व मदार्पणम वह सब मुझे अर्पित कर दो बस जीवन धन्य हो जाएगा अजय मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो धनुष तोड़ दे उसके गले में जयमाल गिरेगी तो राजा लोग भी उठे और रामजी भी उठे धनुष तोड़ने को लेकिन राजा लोग धर्म पूर्वक नहीं उठे और यथो तो धर्मो ततो जया जहाँ धर्म वहां जय

अच्छा तो राज, राजाओं के उठने में धर्म क्यों नहीं है और राम जी के उठने में धर्म हमारे उठने बैठने तक में धर्म जुड़ा है राजाओं ने जो सुना पर उठे अकुलाई पर

उठे अकुलाई अकुलाई पर बांधी उठे अकुला

apulai aapri karpa chale chale chale chale

Shame, isht deval sirona aye, sirona aye, sir na naaye pariya.

कुलाई पर उठे अकुलाई परि कर अकुलाई पर चले इष्ट देवन सिरु नाई परि

बांध बांध अजय चले तब तो क्या किया इन्होंने कमर कसी अकुलाकर उठे और चल दिए

अरे चलना था तो कमर कस के चलना था पर उससे पहले एक काम करना था अपने यहां चलना भी धर्म से जुड़ा है हम लोग जब प्रस्थान भी करते हैं मानस में क्या लिखा है सुमिर गजानन कीन पयाना हम कहीं चल के भी जा रहे हैं गणेश जी का स्मरण किया विघ्न विनाशकें गणेश जी सुमिर गजानन कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना

भरत जी ननिहाल से अयोध्या गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाये राम जी चले हरष चले मुनिवृंद सहाया महात्माओं के साथ वेग विदेह नगर नियन आया हमारी एक बड़ी भक्तिमती मैया थी

हमने उनको यह पंक्ति सुझाई थी तो हम भूल भी जाए तो जरूर याद दिला जैसी चले हरष चले सहाया मुनिभृ सहायादेह नगर नियर वो बराबर याद रखते थे तो हमारे यहाँ चलना भी धर्म से जुड़ा चले भगवान का नाम लेकर चले गणेश जी का स्मरण करके चले अपनी जहां निष्ठाओं अनुष्ठ देवों को प्रणाम करके चले पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी

बराबर उपदेश देते नारायण नारायण नारायण नारायण करके ए, ए, अपना कोई भी कार्य आरंभ करें चले पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अखंड आनंद जी महाराज बराबर इन मंत्रों का स्मरण करके आके यह परंपरा है हमारा चलना बोलना उठना हम लोग बोलना शुरू करते तो मंगलाचरण करते हैं यो प्रविश्य मम वाच मीमाम प्रसुप्ताम

संजीवयत अखिल शक्ति धरा स्वधाम अन्याष हस्त चरण श्रवण तगा दीन नमो भगवते पुरुषा श्री ध्रुव जी ने यह स्तुति की है श्रीमद भागवत में भगवान को देखकर कि मेरी बाणी को गति देने वाले तो वही हैं जीवन को गति देने वाले वही उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ यह है

मुख होई बाचाल पंगु पंग चढ़ गिरिवर घान और कोई कार्य करने चले तो विधि पूर्वक धर्म में देखो तीन चीजें हैं धर्म भक्ति और ज्ञान धर्म भक्ति और ज्ञान और तीनों में तीन चीज की विशेषताएं है तीन तीनों के अंग तीन अलग अलग हैं धर्म में विधि की प्रधानता है

धर्म में विधि नियम विधि की प्रधानता है भक्ति में विश्वास की प्रधानता है ज्ञान में विचार की प्रधानता है विधि विचार विश्वास अजय इसलिए जब आप अब दो संतों की बात सुनाए दोनों ने भगवान नाम के संदर्भ में बात कही पर दोनों की बात अलग अलग लगती है

तुलसीदास जी क्या बोले भाई कुभाय अनख आलसू नाम जपत मंगल दिशी दसह भाव से कुभाव से अनख से अनख मीजने से भाव से कुभाव से खींचने से आलस से जैसे भगवान का नाम लो मंगल ही मंगल है नाम जपत मंगल दिशी दसह मन लगे चाहे ना लगे भाव हो चाहे ना हो कुभाव हो खीज हो आलस्यो राम

ठीक अब कबीरदास जी से किसी ने कहा कि तुलसीदास जी तो ये कह रहे हैं आप क्या कह रहे हो तुलसीदास जी बोला ये कोई भजन है बेकार की बात है माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख और मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन ना है मन लग नहीं रहा रखा का भजन है माला फिर जुग गया, गया ना मन का फेर कर का मन का डार दे ऐसी तो माला छोड़ ही दो

मन का मन का फेर अजय अब बताओ तुलसीदास जी ये कह रहे हो कबीरदास जी ये कह रहे हैं, हैं। किसकी बात माने अजय हो सकता है कि हम लोग इन दो दोहों को लेकर अलग अलग संतों की वाणी को लेकर हम ही अलग अलग हो जाएं तर्क दोनों के संदर्भ में दिए जा सकते हैं बिना मन एक ने कहा ऐसे राम राम राम राम, -राम करने से क्या होता है

क्यों क्या सक्कर सक्कर कहने से मुहे मीठा हो जाएगा खाड़ कहे मुख मीठा ये तर्क उन लोगों का है जो ये कहते हैं कि जब तक मन नहीं लगेगा ये राम नाम जीवन में नहीं उतरेगा तब तक कुछ नहीं होगा ये तोता रटन से कोई फायदा नहीं इसीलिए वो लोग बहुत कठोर होकर कहते हैं ये तो तोते हो गए जिंदगी क्या बदली ऐसे बोलते हैं अच्छा

तो उनका तर्क है कि सक्कर सक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता इसलिए राम राम करने से कोई भला नहीं होता ऐसे विचार करो जीवन रूपांतरित होना चाहिए लेकिन अब उन लोगों का तर्क सुनो अज आग में कोई चीज डालो आप तो अगर धोखे से भी गिर जाए तो क्या आग ये कहेगी कि मन लगा के डालो तभी जलाएंगे पूरी एकाग्रता से चीज डालो तभी जलाएंगे तुमने धोखे से डाल दी

अरे चाहे धोखे से डाल गिर ही जाए आप डालो ना वैसे ही गिर जाए तो वही तो जलेगी अच्छा यज्ञ में पूरी विधि पूर्वक नियम पूर्वक है देव हाँ जोड़ के फिर करते दे स्वाहा तो भी अग्नि वही काम करती है और कोई ये ना करे ऐसे ही गिर जाए तो भी आग जला देगी बस ऐसे ही अग्नि एकाग्रता की भी अपेक्षा नहीं करती है। वो तो कहती है हमें गिर जाए कोई चीज फिर जलाने का काम

हमारा है इसी तरह एक संत ने कहा ज्योतियों राम नाम ही तारे जान अजान अग्नि जो छूए वह जारे पे जारे जब अग्नि कहती है कि कोई मन लगे चाहे न लगे हम तो जला देंगे तुम चीज हम में डालो तो इसी तरह भगवान का नाम कहता है कि तुम्हारा मन लगे चाहे न लगे तुम तो पाप हम में डालो हम जला देंगे तुम चिंता मत करो ये उन लोगों का तर्क है तो अब दोनों अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं लेकिन

तुलसीदास जी विश्वास की प्रधानता से बोल रहे हैं और कबीरदास जी विचार की प्रधानता से बोल रहे हैं तो ज्ञानियों के यहां विचार प्रधान है भक्त के यहां विश्वास प्रधान है और धर्मात्मा के जीवन में विधि प्रधान है नियम और यही अब सोने का नियम जागने का नियम भोजन का नियम है हाँ ना यात्रा का नियम इसी तरह उठने का नियम अब ये कोई नियम थोड़ी कि कमर कसी और उठ गए

अच्छा पहले कमर कसी दूसरा काम उठे तीसरा अकुलाई चले और अंत में चौथा काम क्या किया इष्ट देवन सिर इष्ट देवताओं को भी प्रणाम कर ले अरे ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में करना चाहिए ये पहले करना चाहिए कि सबसे बाद में अब ये कोई धर्म है इन्होंने सबसे बाद में वो काम किया

और भगवान राम ने गुरुजी जी बोले उठ रामा भंज भव चापा पा भंज भव चापा राम भंज

तात, तात, जनक पदिताप उठू राम भंज उठू राम भंज

Laam Laam Laam Laam Laam Laam Laam

उठ राम भंज मेटौ तात जनक परिताप उठौ राम भंजऊ उठौ राम भंजऊ उठौ राम भंज भंजऊ भवचापा राम

भंज हु गुरु गुरुजी कह रहे राम उठो शिव धनुष का खंडन कर दो राम जी ने जो सुना पहला काम क्या किया गुरुजी जी कह रहे उठो और जाओ धनुष तोड़ दो और राम जी

चाहे तो यही कर सकते थे उठते चले जाते धनुष के पास और कोई कहता कह गुरुजी को प्रणाम आप ही तो कहा था कि चले जाओ सोझा जा रहे अच्छा कुछ बातें खुद भी तो सोचनी चाहिए कई बार मुहावरी की भाषा में बोला जाता है एक आदमी ने अपने नौकर से कहा कि जाओ गाय को जरा पानी दिखा लिया

उनको दिखा लाने का मतलब था पिला लाओ प्यासी है जाओ गाय को पानी दिखा लिया वो गया दिखा लाया पानी देख ये तालाब भरा पानी है फिर लौटा लाया क्यों गाय को पानी पिला लिया है दिखा लिया या आपने कहा था दिखा ले लिया दिखा ला अरे कुछ सोचना भी तो चाहिए कि इस कहने का क्या आशय है क्या मतलब है

और इसीलिए हम लोग पवित्र बुद्धि की याचना करते हैं बौद्धिक पवित्रता चाहिए अंतःकरण की निर्मलता चाहिए अहम का समर्पण चाहिए तब धर्म जीवन में उतरता है गुरु जी ने कहा ग्राम उठो शिव धनुष का खंडन कर दो तो गुरु जी ने क्या कहा उठो और शिव धनुष का खंडन कर दो और राम जी क्या करते हैं

सुनी गुरु बचन चर सिरुबा सिरु नावा नावा नचन

अरस विसाद नछ गुर आवा सुनि गुरु वचन चरण सिरू नावा

गुरु गुरुवचन गुरुवचन सुन गुरुवचन चरण सुन गुरुवचन चरण सुन गुरुवचन चरण गुरुदेव के वचन सुने और चरणों में प्रणाम किया यह

ये उठने का ढंग अजब प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लेकर चल दिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी अजा कई बार कुछ लोग तो होते हैं जो प्रणाम ही नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं को वो आदेश ही नहीं मानते बस प्रणाम किए ही रह जाते हैं

यह ये दूसरी, ये दूसरी पीडम बना है एक बार एक चेले से गुरुजी ने कहा कि बेटा हम नहाएंगे तो पानी रखो स्नान के लिए पानी रखो अब हम स्नान करेंगे और रखो चेला वही बेटे अच्छा बना तो अभी के थोड़ी देर में अरे गुरुजी जी बोला हम अभी कह रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में

अच्छा अज, अच्छा मारे पानी लाना है हाँ हाँ पानी अच्छा तो नल का ले आए कि कुएं का गुरु जी बोले अरे तू पानी लाए नहाने लाएको चाहे जहां से लाए नल से लाए चाहे कुए से अज्जा अच्छा मारे फिर भी वहीं बैठा अब का हम ये पूछ रहे हैं बाल्टी में लाए कि कलश में गड़े में

गुरु जी ने कह रहे थे इतनी देर में तो हम नहा के भी आ जाते मना भी नहीं कर रहा है जा ही नहीं रहा है ये और कहे कि बस हम तो आपके चरणों के आश्रित हैं बस गुरु जी कह रहे कि जाओ जाऊं कहाजी चरण तुम्हारे आपके चरणों को छोड़कर कहां जाए एक गुरु जी का चेला बड़ा विचित्र

गुरुजी बैठे आश्रम में अंदर छोटा सा आश्रम था बाहर गौ माता बंधी थी बरसात होने लगी गुरुजी ने कहा कि बेटा गाय भीग रही है वर्षा में गाय को बंधन से मुक्त करो ताकि वह आश्रम के अंदर आ सके चेला बैठे बैठे बोला गुरुजी बंधन से मुक्त करना तो आप जैसे महापुरुषों का काम है

हम जैसा जीव भला क्या किसी को बंधन से मुक्त कर सकता है जो खुद बंधन में पड़ा क्षमा करें यह अनाधिकार चेष्टा हमसे नहीं होगी बोलो गुरू जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है तो दो दो तरह की भी चित्रताएं कुछ लोग होते हैं जो ऐसा आदेश का पालन करते हैं कि गुरू जी से कोई लेना ही देना नहीं

और कुछ लोग ऐसे जो वहीं बैठेंगे पर जाएंगे कहीं नहीं काम ही कुछ नहीं करेंगे पर राम जी सिखा रहे हैं पहला काम सुन गुरु बचन चना सिरुना बान गुरु बचन चना

हरस सुसाद न कछू उ

चरण बचन चरण बचन चरण गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया हरस विषाद कुछ नहीं अच्छा प्रणाम किया और किन राम जी ने प्रणाम किया जिन्हें पूरी दुनिया भगवान मान रही है

जनकपुर वाले खुद भगवान मान रहे हैं जनकपुर के राजा जनक जी ने कहा राम जी तो साक्षात ब्रह्म है ब्रह्म जो निगम नेति कहेगावा उभय रूप धर की सोई आवा हुँ? तो राम जी को सब भगवान मान रहे इतनी तारीफ हो रही राजा मान रहा है अच्छा आपने देखा होगा

जब लोगों का या शिष्यों का मान बढ़ जाए ना तो फिर गुरु जी का प्रणाम करने का ढंग भी बदल जाता है उनको यह लगता है कि हमको लोग इतना मानते हैं और यहां प्रणाम करें एक गुरु जी का चेला था जो सवेरे चार बजे आता था प्रणाम करने अंधेरे में बस सवेरे ही कर जाए एक ने कहा कि बड़ा भक्त है साहब ब्रह्म मुहूर्त में आता है

अरे हमका काहे का भक्त है ये इसलिए प्रणाम इस समय करता है ताकि इस समय कोई देखे नहीं दिन भर नहीं करेगा और दिन में सचमुच नहीं करता था दिन में तो ऐसे बताता था गुरुजी को हां जानते हैं महा है तो लोगों में इज्जत भी बनी रही और सवेरे सवेरे प्रणाम कर जाए चार बजे तो गुरु भक्ति भी बनी रही गुरु भी खुश कुछ लोग ऐसे होते हैं

एक आदमी से कहा कि तुम शराब पी दो छोड़ दी कितने दिन हुए दिन हुए रोज छोड़ते हैं। रोज छोड़ दो हा कहा बोले सवेरे छोड़ देते शाम को फिर पी लेते शाम को पी शाम को पी और सुबह को तौबा कर ली रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई दोनों बताओ

अब प्रणाम करने में शर्म लगे सबके बीच में हम अच्छा रावण तक गुरु जी को प्रणाम करने अकेले में गया अकेले में और अकेले में जाके चलो गया था तो पहुंचे ही जाता वहां गणेश जी थे कार्तिकेय जी थे गौरी माता शंकर वहां जाके प्रणाम करता ना ये कोई ना देख ले हमें प्रणाम करते हुए तो पहाड़ ही उठा लिया कैलाश पर्वत तो उखाड़ के सिर पर रख लिया

बोले ये क्या कर रहे हैं बोले गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं बोले ये कौन सा प्रणाम है बोले सिर गुरुजी के चरणों में रखना चाहिए तो हमने चरण ही सिर पे रख लिए बोले इससे क्या होगा वैसे प्रणाम करते जैसे सब लोग करते वो लोग प्रणाम करते गुरु ऊपर उठाते हैं रावण बोला मैं ऐसा चेला थोड़ी जी से ऊपर उठाएं मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु को ही ऊपर उठाए हुए हूं

वो लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि गुरुजी के कारण हम थोड़े ही ऊपर उठे वो तो हमारे कारण गुरुजी कई लोग बहुत सज्जन पहले गुरुजी कोई नहीं जानता था कोई नहीं वो तो हम जब से गए तब से लोग अभिमान कितने सूक्ष्म रूप लेकर ले आता है एक सज्जन से कहा गुरुजी बैठे तुमने प्रणाम नहीं किया बोले रामायण में तो लिखा गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना तो हमने मन ही मन कर लिया

मन ही मन मन से ही दूसरे ने कहा कि मन से नहीं बता तुम क्या जानो मन की कीमत है कि तन की सब लोग कहते भजन मन से करो ये काम मन से करो ये काम मन से करो तो हमने प्रणाम भी मन से कर लिया हम तुम्हारी तो तरह नहीं है जो सिर झुकाते फिर हम तो मन से ही कर लेते हैं लोगों ने कहा कि वाह

कितनी ऊंची बात कर रहा मन से कर लेते हैं सो दूसरा बैठा था बोले बड़ा अच्छा तुमने अच्छा काम किया मन से प्रणाम किया बहुत बढ़िया वेग काम करना क्या बोले भोजन भी मन से ही कर लेना अरे ऐसे नहीं राम जी ने दोनों तरह से प्रणाम किया सिर से भी सुन गुरु वचन चरण सिर नावा और जब धनुष के पास पहुँच गए गुरु जी दूर है तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन की

मन से भी करो माथा झुका कर भी करो राम जी का उठना धर्म पूर्ण है गुरुमुखी ढंग से गए गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया न हर्ष है न विषाद है और उन राजाओं में वो बिना गुरु के गए बिना धर्म के गए तो उठे अकुला ये अकुला और अकुला कर जा रहे अकुला कर क्यों जा रहे हैं इन्हें ये डर है कि कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे

नहीं चांस चला जाए इष्ट देवों को अंत में चलते चलते चलते चलते प्रणाम कर लिया चले इष्ट देव उन्हें सिर चलो ठीक है एक आदमी से कहा कि तुम मंदिर क्यों गए थे तो सब जा रहे थे तो सो हमने सोचा हम भी चले चलें क्या है निकल रही है निकल रही है इधर से तो हमने सोचा कि थोड़ा चले चलें इससे तो नहीं जाना अच्छा है

नास्तिकता भी तो ईमानदारी से हो मन नहीं है तो नहीं है यह अकुला कर गए इसीलिए इनसे धनुष हिला तक नहीं अजय इष्ट ने सहायता क्यों नहीं की इष्टदेव देव भी तो परेशान है आप कल्पना करो

जितने राजा इकट्ठे हुए इनमें 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं अब सोचना 100 सो राजा गणेश जी के भक्त हैं एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वा देना तो सभा में जो निन्यानवे बैठे हुए करे रहे गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना नहीं हम क्या तोड़ेंगे अब गणेश जी के साथ बड़ी कठिनाई की एक की सुने की निन्यानवे की आप

सोच कर देखिए आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है एक आदमी इसलिए प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारे द्वारा यह मंगल कार्य कार्य हो जाए तो निन्यानवे कहते कि इसके द्वारा मत कराना कराना तो हमारे द्वारा कराना मतलब अच्छा काम भी हो तो हमसे हो किसी दूसरे से ना हो जाए अच्छा मजे की बात जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी निन्यानवे में शामिल हो जाता था कि हमसे धनुष नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं लेकिन अब और किसी से मत तोड़वाना

ल ही नहीं धनुष तो ये इकट्ठे हो गए अचा कितने इकट्ठे हुए दस हजार राजा एक ही बारा भूप सहस दस एक बारह भूप सहस

दस एक ही बारा सहस दस एक बारा खूब सहस दस ए लगे बुफावन करूफ सहस दस है

Hobzae das ek das ek das ek ek ek. Hobzae das ek ses das ek ses das ek ek ek. Hobzae das ek ses das ek ses das ek ek ek ek ek. Bara.

लगे उठावन तरना तार आ सह सह सह दस हजार ला इकट्ठे हो गए देखो धर्म

सबको एक करता है धर्म धर्म में धर्म अगर जीवन में उतर जाए तो सब अलग अलग होकर भी एक होते हैं और जीवन में धर्म ना हो तो इकट्ठे होकर भी अलग अलग होते हैं आप देखो कहां कहां नहीं लोग इकट्ठे होते हैं इकट्ठे तो इतने होते हैं कि हर जगह भीड़ दिखती है

लेकिन आज की भीड़ अंग्रेजी का रस है हिंदी का रस तो चला गया कहा जीवन में रस नहीं वैसे रस ही रस है जहां देखो देखो भाई इकट्ठा होना अलग बात है एक होना अलग बात है जहां इकट्ठे वहां भीड़ है और भीड़ के बाद एक ही शब्द है भाड़

भीड़ भाड़ तो भीड़ का तो एक ही उद्देश्य हमारी सुनो बाकी को भाड़ में जाने दो हमारी भीड़ अच्छा इकट्ठे होकर भी एक नहीं कितने इकट्ठे हुए दस हजार अच्छा आप कल्पना करो ये एक नहीं है इकट्ठे हैं क्यों आप क्या समझते है? ये मिल गए तो लड़ेंगे नहीं कुछ लोग तो लड़ने के लिए मिलते हैं बिना मिले लड़ भी कैसे सकते है?

कई बार लोग कहते आप हमें मिला दो जरा उनसे तब हम बात करें मतलब मिलने लड़ने के लिए भी मिलना है बिना मिले लड़ भी नहीं सकते तो ये इकट्ठे ही इसीलिए अच्छा मान लो दस हजार राजा मिलकर धनुष तोड़ देते टूट जाता धनुष दस हजार राजाओं तो विवाह तो एक कई होता उन दस हजार में वो एक कौन होता राजाओं से पूछा गया कि तुम मिलकर धनुष तोड़ भी दोगे

तो फिर वो एक कौन होगा जिसके गले में जयमाला गिरे दस हजार बोले हमने फैसला कर लिया क्या बोले पहले इकट्ठे हो के धनुष तोड़ दो फिर आपस में लड़ेंगे जो जीतेगा उसी के गले में जयमान गिरेगा जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया कि बाद में तो लड़ना ही अभी मिल जाओ तो ये मिलना महानता है कि मजबूरी है अच्छा ऐसे लोग भी इकट्ठे हो जाते वहां जो ये सोचते हैं कि मौका देखते ही लड़ेंगे

अभी लड़ने का मौका नहीं आया है पर प्रतीक्षा उसी की है ये इकट्ठे हैं इन्होंने हाथ मिला लिए हैं पर इनके हृदय नहीं मिले हैं जहां हाथ मिले वहां मिलन धार्मिक नहीं है धार्मिक मिलन तो तब होता जब हृदय मिले मिलने मिलने के तरीके में फर्क होता है दिल तो मिलता नहीं तो हाथ मिलाता क्या है

ये मिलन ऐसे ही है जैसे एक महात्मा के पास एक सज्जन जाते थे दो दो लोग जाएं एक अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान था दंड बैठक लगाए रोज और स्वामी जी क्या हो रहा है प्रणाम आ बैठो पहलवान पर उसके पास पैसा वैसा नहीं था साधारण आदमी था श्रमजीवी था और वो बैठते ही कहता क्या बताएं गुरु जी भगवान ने हमको गरीब बनाया

रोज करो रोज खाओ पैसे चार पैसे हैं नहीं अगर मेरे पास पैसा होता तो आपको चिंता नहीं करने देता आपके आश्रम की सब सेवाएं गतिविधियां मैं चलाता मैं देता बिल्कुल देता और लोग भी कैसे हैं जिनके पास है देते ही नहीं अगर मैं मेरे पास होता तो जरूर देता महाराज क्या बताएं

बाकी की बात है भगवान की इच्छा गुरुजी जी चल ठीक है ठीक बैठा रहे वो जाता तो एक सेठ जी आते वो करोड़पति थे उनके पास बचता तो बहुत था पर शरीर इतना दुर्बल था कि खाने को पचता नहीं था दो तरह के लोग हैं समाज में कुछ लोगों को खाने को बचता नहीं है और कुछ लोगों को खाना पचता नहीं है

सब विचारे वो सांस भरते हुए स्वामी जी आओ आओ, डालो भैया ने कुर्सी डालो बैठ बड़ी देर में तो उनकी सांस रुकती फिर कहते क्या बताए महाराज भगवान ने रोगी बनाया है बीमार लेते डॉक्टर अगर मैं थोड़ा हट्टा कट्टा होता तो आपके चरण दबाता सेवा करता लेकिन अब हम ही नहीं उठ बैठ पा आपकी क्या सेवा करें स्वामी जी फिर हंसते

और वो इसलिए हंसते थे कि जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है स्वस्थ होते तो हम पांव दबा देते आपके और जिसके पास तन है वो कहता धन होता तो कुछ सेवा कर देते इसका मतलब करना ही नहीं चाहते ये जिसके पास जो है वो लगाना नहीं चाहता और शिकायत इस और ये और सिद्ध करा कि हम तो सेवक हैं ही ये, ये जो धार्मिकता है

धार्मिकता नहीं है ये ढोंग है ये पाखंड है करना नहीं चाहते एक आदमी बोला क्यों महाराज हमें लोभ छोड़ देना चाहिए दान तो करना चाहिए रखा है तो करना चाहिए कि नहीं परमात्मा बोले हमसे हाँ हम बोले आपसे पूछ रहे हैं लोभ छोड़ देना चाहिए दान करना चाहिए कि नहीं ये बताओ आप बताओ हम आपकी मानेंगे आप बताओ

महात्मा बोले तुम हमारी तो तु, मानोगे हमसे पूछने आए हो और मान लो तुम अपने मकान के बाहर तुम्हारा गांव में मकान है और मकान के बाहर छप्पर के नीचे बैठे हो और छप्पर के ऊपर से एक सांप निकले और सांप धड़ाम से तुम्हारी गोद में गिरे तो हमसे पूछने आओगे कि क्या करना चाहिए इसको गोद में रखें कि इसको फेंक दें गले में पूछोगे

बोले क्या मतलब उसमें पूछना क्या होता तो तुरंत तुरंत गलत हो गलत है गलत गलत है तो बोले जब सांप तुम्हें गलत लगता है तो, तो पूछने नहीं आते अगर तुम्हें लोभ गलत लगता तो पूछने नहीं आते दान करने लगते अगर तुम्हें क्रोध गलत लगता तो पूछने नहीं आते पूछने ही ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से गलत लगा नहीं है एक रेलगाड़ी में कई यात्री यात्रा कर रहे थे गर्मी भयंकर सो पानी बेचने वाले

यही कहे अठन्नी में एक गिलास पानी अठन्नी में एक गिलास पानी अठन्नी में एक गिलास पानी एक आदमी बोला चार आने में नहीं दोगे उसने कोई जवाब ही नहीं दिया चला गया लौट के आए तब तक पानी खत्म हो गया था उसके उसने कहा कि तुम न देते पानी जवाब तो देते हमने चार आने में मांगा था गिलास तुम अठन्ने में गिलास बोला इसलिए हमने जवाब देना उचित नहीं समझा कहा क्यों बोले जैसे ही तुमने कहा चौवनी में नहीं मिलेगा हम समझ गए कि तुम्हे प्यास ही नहीं लगी है जैसे प्यास लगी वो मूल भाव का रहता

जिसे प्यास लगी वो मोलभाव नहीं करता इसी तरह जिसे सेवा की लगन होती है वो विचार नहीं करता और विचार करने वाले तो विचारे होते हैं इनसे ज्यादा कोई विचारा होते ही नहीं है अभी हम विचार कर रहे हैं अभी हम विचार कर रहे हैं अभी हम और विचार करने वाले विचारे कई चले गए आज के करैया आज करने वाले

वर्तमान में जीने वाले सुखी हो जाते हैं और काल के करैया काल गाल में समाये गे श्रीमान को फिक्र थी एक, एक के दस दस कीजिए श्रीमान को फिक्र थी एक, एक के दस दस कीजिए मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए ब्रिज की बोली एक बार एक

संत के पास एक सज्जन गए संत ने कहा और भगत जी भगवान को कहू भजन वजन करो के ना भजन करो सुब्रजवासी बोले का करें महाराज सोप तो ना मिले सोप तो मन फुर्सत नहीं मिलती अब का सोप तो ना मिले तो महात्मा बोले नारायण जब आन के जम पकड़ेंगे बाह

उन्हों से कही हो हमें अबे सोप तो ना इसलिए भाई ये इकट्ठे हुए हैं एक नहीं है दस हजार इकट्ठे हुए हैं एक नहीं है और इसीलिए इन्होंने हाथ मिलाया हृदय कहाँ मिले और मिलने मिलने के तरीके में फर्क होता है दिल तो मिलता नहीं तू हाथ मिलाता क्या है

और इसीलिए इनसे किसी से नहीं टूटा समस्या का समाधान दस हजार इकट्ठे भी हो जाएं तो नहीं होता और धर्म का जीवन जीने वाला एक गुरु भक्त हो तो समाज की समस्या का समाधान हो जाता है यह नामचरित मानस का संदेश है अब नहीं टूटा तो बैठ गए सब अब जनक जी ने देखा

व्यवस्था बिगड़ गई क्यों बिगड़ गई कल राम जी चुपचाप बैठे और ये लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे कभी कभी गड़बड़ी तब भी होती कि जिससे काम हो सकता वो करता नहीं है और जिससे काम हो नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है अच्छा आजकल लोग उसी के बारे में बता रहे जिन्हें खुद उसके बारे में पता नहीं है

देखो एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है अगर कोई पहली पूछे, कैसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो तो एक ही उत्तर है सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है उसको कहते हैं सलाह है, सला है। सबसे ज्यादा दी जाती है जो देखो सलाह देने के लिए तैयार

आपको ऐसा नहीं करना आपको ऐसे ना आपको ऐसे नहीं करना अच्छा वो सुना रहा है सुनने वाला सुन ही नहीं रहा है सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है इसलिए भाई राम जी उठ नहीं रहे हैं और लोग बैठ नहीं रहे जनक जी ने सोचा कि इनको बिठाया जाए और राम जी को उठाया जाए

और तब उन्होंने युक्ति से ऐसे वचन कहे भी विरोध में नहीं है बोध से भरे हैं लेकिन यही कहा कि कौन वीर है काय के वीर हो वीर होने का प्रमाण देना चाहिए था धनुष तो हिलता नहीं वीर हो अच्छा नाम लखने, नाम रख लेने से कोई वीर हो जाता है एक आदमी कंधे पे बंदूक के लिए खड़ा कंधे पे बंधु और ऐसे कांपे आगे बढ़े नहीं बंधु लिए

एक ने पूछा क्या बात है तुम्हारा क्या नाम है सो बोला बहादुर सिंह और तुम्हारे पिता का नाम शमशेर सिंह कंधे पे क्या है बंदूक। तो आगे क्यों नहीं बढ़ते कुत्ता भोंक रहा है ये बहादुर सिंह शमशेर सिंह बंदूक तो नाम रख लेने से कोई वीर हो जाएगा जनक जी ने कहा कि वीरता का, का, का कार्य करके दिखाते धनुष तो हिला नहीं

हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया अच्छा देखो धर्म को आधार बनाकर यह कथा कथा कई बार आपने सुनी कथा वही है पुरातन है पर संदेश सनातन है धर्म की दृष्टि से देखो धर्मज्ञ पुरुष क्या करता है लक्ष्मण जी को क्रोध आया होठ फड़कने लगे भौ टेढ़ी हो गई नेत्रों में लालिमा तोड़ गई क्रोध आया

अब आप कहेंगे धर्म की विशेषता क्या है आजकल जितने क्रोधी हैं वे अपने को क्रोधी नहीं मानते लक्ष्मण समझते किसी क्रोधी ने आज तक नहीं कहा कि मैं बड़ा क्रोधी हूं एक आदमी को मैं जानता हूं भगवान ने उनको इतनी कमजोर काया दी है कि मैदान में तो कभी नहा ही नहीं सकते वो

एक एक नस नाड़ियां आप आराम से गिन सकते हैं अगर किसी को शोध करना हो कि शरीर में कितनी नाड़ियां हैं तो भीतर जाने की जरूरत बाहर से ही दिखती हैं और वो अपने को ऐसा समझते हैं उन्होंने हमसे झगड़ा किया वो तो हम आ गए नहीं तो प्रलय हो जाती प्रलय और जब आते हैं तो पिटकरी आते हैं

जब आते हैं पिटकर आते हैं और प्रलय से कम बात नहीं करते क्रोधी बहुत है तो एक दिन उनको क्रोध आए तो ऐसे करे लोग ऐसे कांपे क्रोध में बहुत फिर हम लक्ष्मण हैं महाराज फिर हम लक्ष्मण ये न कहे कि हम क्रोध में फिर हम लक्ष्मण अरे अरेण रैने दे तेरे जैसे होते लक्ष्मण लक्ष्मण जी जब क्रोध करते बोलते तो धरती कांपती थी तू तो खुद कांप रहा है

लक्ष्मण जी को जो क्रोध आता है हैं? देखो क्रोध तो आया लक्ष्मण जी का क्रोध तो दिखा लेकिन आप ये सोचो क्रोध में आज तक किसी आदमी ने सही काम किया हमने तो नहीं किया आपने किया हो तो बता क्रोध में और सही काम न वाणी सही रहे

ना आंखें सही रहें किसी को क्रोध आए बस सीसा दिखा दे और कुछ मत करो देखो कैसा सरकार स्वरूप बना है? और ये रूप ही बदल दे आप ऐसे समझो क्यों जैसे किसी के शरीर में भूत आ जाए तो उसकी बोली बदल जाती है आंख बदल जाती है और कैसी कैसी चिल्लाता करता है

तो लोग समझ लेते कि ये नहीं बोल रहा भूत बोल रहा है भूत इसी तरह क्रोध भूत जब जा पे आवे क्रोध का भूत जब बोले तब देखो आदमी तो रहता ही नहीं हो क्रोध ही हो पर आप आश्चर्य करो मैं कहता हूं लक्ष्मण जी का क्रोध भी बंद नहीं है क्रोध में आज तक किसी ने कोई सही काम नहीं किया लेकिन लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया और बड़ा भयंकर क्रोध आया

होठ फड़के नेत्रों में लालिमा भों टेढ़ी लेकिन सबसे पहले काम क्या किया लक्ष्मण जी ने लगे बचन जन पहला काम नाई रामपद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण लक्ष्मण जी उठे और राम जी के चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया

मैं कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध हम लोग बोध में भगवान को प्रणाम नहीं करते और लक्ष्मण जी क्रोध तक में भगवान को प्रणाम करते जो क्रोध में भी भगवान के चरणों से जुड़ा रहे अज्जा अब ये किसने जोड़ दिया भगवान के चरण से धर्म ने क्रोध आने पर गलत काम नहीं हुआ क्यों जीवन धर्म में था कि नहीं नहीं आया है क्रोध पर ऐसे नहीं बोलो भगवान को याद रखो

धर्मात्मा आदमी क्रोध में भी सोचेगा भगवान को याद रखो ऐसे नहीं करो ना ही राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण और जो क्रोध में भी तारीफ किसकी की अपने बारे में कुछ नहीं बोले लगता है कि अपने बारे में कई लोगों को यही संदेह है कि लक्ष्मण जी अपने बारे में बोले एक एक आदमी तो कह रहा था कि अगर लक्ष्मण धनुष तोड़ देते तो क्या होता कैसी कैसी बातें सोचते हैं लोग

एक सज्जन तो कह कहते हुए लक्ष्मण तो तोड़ने को उठे थे धन तो तो राम जी ने मना कर दिया रहें कि रहेंदे जबकि लक्ष्मण जी दूसरी बात कह रहे लक्ष्मण जी ने कहा विद्यमान रघुकुल मणि जानी राम जी बैठे हैं और ऐसी बात कही जा रही राम जी क्या नहीं कर सकते मैं तो राम जी का सेवक हूं प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए कंदु क्यों ब्रह्मांड उठाऊं

धनुष क्या गिनती में तोरों छत्रक दंड जिम अब लगता है कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकू लक्ष्मण जी के कहने का अर्थ यह है कि बड़े भाई का सेवक जब इतना काम कर सकता है तो बड़े क्या कर सकते हैं और परिणाम हुआ भी यही लक्ष्मण जी के बोलने का प्रभाव भी यही हुआ लक्ष्मण जी जब बोले तो लखन सकोप वचन जब बोले डगमगान मही दिग्गज डोले धरती हिलने लगी

तो एक ने कहा गजब है गजब कहा क्या बोले छोटे भैया के बोलने से धरती हिल रही है दूसरा बोला गनीमत है बड़े भैया तो बोले ही नहीं है अब जिसके छोटे भैया से ही है तो बड़ा भैया तो लक्ष्मण जी तो राम जी की महिमा प्रकट करने के लिए खड़े हुए हैं और यह भी कहा कि मैं धनुष तोड़ सकता हूं छत्रक दंड की तरह

धनुष तोड़ सकता हूं कमल नाल की तरह धनुष को उठाकर सौ योजन जा सकता हूं किसके बल पर तो मैं इतनी ताकत है हमने कब कहा कि हमें इतनी ताकत यह है जोश में होश अजय क्रोध आदमी तभी तो करता है जब ताकतवर ना हो तो भी अपने को ताकत समझ ले अपने को ताकतवर समझ ले पर लक्ष्मण जी कहते हैं तोरोत्र दंड जिम्मे मुझमें शक्ति नहीं तव तो प्रताप बलनाथ आपके बल पर

और जो न करो प्रभुपद शपथ कर्ण धरो धनु भात और धरती हिलने लगी ये बल किसका प्रकट किया लक्ष्मण जी ने राम जी का बल प्रकट किया अच्छा आप एक बात देखो बादल जल से भरा होए और रात हो अंधेरी हा? और बिजली चमके तो बिजली चमकती तो है पर क्या चमकती रहती है तुरंत

चमकीगा किसी ने बिजली से कहा कि चमकती हो तो चमकती ही रहो ये बंद कायप हो जाती हो बिजली बोली हम अपना प्रकाश दिखाने के लिए नहीं चमकते हम तो बादल को दिखाने के लिए चमकते हैं बादल को दिखाने और बादल कौन श्री राम तन घन

राम श्याम घन श्री राम है और राम ऐसे बादल हैं जो कृपा जल से भरे हुए हैं और लक्ष्मण जी कौन हैं का दामिनी वर्ण लखन सुठी नी लक्ष्मण जी बिजली की तरह हैं तो बिजली तो इसलिए चमकती है ताकि जल से भरे बादल को देख लें लक्ष्मण जी तो इसलिए क्रोध में दमकते चमकते हैं ताकि कृपा जल से भरे हुए श्याम घन श्री राम को लोग देख लें और निराश न रहें उदास न

और जब लक्ष्मण जी ने यह सिखाया कि क्रोध में भी भगवान के चरणों को याद रखना भूल मत जाना यह धर्म है और तब गुरु जी ने कहा राम उठो और राम जी चले तो कैसे न हर्ष है न विषाद है

सह चले सकल जग स्वामी मनु मंजूवर कुंजर सकल जग स्वामी मंजूवर कुंजरना

राम जी कैसे चल रहे सह और राजा लोग कैसे चले थे उठे अकुलाई चले अकुलाकर चले पर ये राम जी निश्चिंत तो होकर जा रहे हैं किसी ने कहा राजा लोग तो चिंता कर रहे थे आप चिंता नहीं कर रहे हमें क्यों चिंता करनी

गुरुजी ने ये थोड़ी कहा कि प्रयास करो गुरुजी ने कहा कि राम शिव धनुष तोड़ दो तो गुरुजी के संकल्प में तो धनुष टूटे ही गया है हमें क्या चिंता करने अजय हम तो यंत्र हैं अब गुरुजी ने कहा टूट गया तो खुशी उनको ना टूटे तो दुख उनको हमें कहा हर्ष विषाद न हर्ष है न विषाद ये दो चीजें हाँ तो दोनों चीजें कहां छोड़ जाए बोले गुरू के चरण भी दो और हर्ष विषाद भी, भी दो दोनों वहीं छोड़ जाए

न हर्ष है न विषाद है सहजता है साधो सहज समाधि भली गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिक चली सुनैरा माता को संदेह हुआ सखी ने समझाया तेज बंत लघु गनीय न लाने लेकिन जानती माता तब राम ही।

लोकी वै दे सभय हृदय बिनवत जयते ही।, ही मन मनही मन मनाव प्रसन्न महेश भवानी

गणनायक बर दायक देवा आजु लगे कि नहीं सेवा बार बार बिनती सुनमोरी करु चाप गुरुता अकल स्वभा

मति भय भोरी अब वो संभु जाप गति तो निज जड़ता लोगन पड ओ हरू रघुपति नी

प्रभुतन चितई प्रेमपन उठाना कृपा निदान राम सब जाना

कृपा निधान राम सब ज्ञान कृपा राम सब ज्ञान सीता माता आप

पर प्रार्थना किसकी कर रही हो प्रसन्न महेश भवानी हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाओ धनुष आपका है भवानी माता आशीर्वाद आपका है गणेश जी आप विघ्न दूर करने वाले हैं धनुष का वजन कम कर दो गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले हमारा ही वजन कौन सा कम है पर सीता मैया बोली वजन कम करने की कला में आप कुशल है

जितने तुंदिल स्थूलकाय दिखते हैं अगर वजन उसी तरह से होता तो बेचारे चूहे की क्या दशा होती जो आपका वाहन है और संकेत कितना सार्थक है गणेश जी बड़े हैं प्रथम पूज्य हैं और बड़े की पहचान यही है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा ले वह बड़ा है ऐसा बड़ा होना किस काम का कि बड़े से बड़े जिनका वजन ही न उठा पाए बे बड़े हैं छोटे क्यों

क्योंकि बड़े होने का अभिमान नहीं है बड़प्पन है तो धनुष दिखता ऐसे ही रहे छोटा ये हल्का हो जाए फिर धनुष से ही बोली हल्के हो जाओ इसका अर्थ क्या है फिर अपने में मनोबल प्रेम जाकर यही पर सत्य सने हो ये धार्मिक संस्कारों के परिणाम है क्योंकि वर पाने को भी वासना नहीं

उपासना का भाव यह धार्मिक संस्कारों की दल है वर कन्या एक दूसरे से मिले मैं देखो एक सज्जन बोले पुराने समय में कन्याओं का विवाह होता तो बोले हमारे गांव में तो ऐसे था कि पुरोहित महाराज जाते एक सेवक उनके साथ जाता और जहां जाते वो जन्म कुंडली देख के विवाह तय कर आके

आ जाते परिवार वाले स्वीकार कर लेते बालिका से कुछ नहीं पूछा जाता था कन्या से कुछ नहीं पूछते थे क्योंकि एक तो पूछने लायक उम्र नहीं होती थी दूसरा पूछना जरूरी नहीं समझते थे मर्यादा देखो भाई देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं ठीक है लेकिन आप एक बात सोचो पुरानी होने से ही हर चीज अच्छी नहीं हो जाती

पुरानी है एक सज्जन बोले घी जितना पुराना हो उतना तो अच्छा हम का बिल्कुल रोटी भी दो चार दिन पुरानी हो तो बोले नहीं रोटी तो ताजी होनी चाहिए तो कुछ चीजें ताजी होनी चाहिए कुछ चीजें पुरानी होनी चाहिए हर चीज पुरानी पुराने का बड़ा महत्व पुराने का बड़ा महत्व देखो तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो ठीक है

सबसे पूछा जाता था पर उस कन्या से ही नहीं पूछते थे जिसे जिसे जिंदगी बितानी है जिसे दूसरे उसके भी भावों को जानो उसके भी विचारों को जानो अब पुराना है तो अच्छा ही है सब अच्छा ही है मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूं मुझे यह परतंत्रता लगती है लेकिन आप ये ना सोचो कि आज कुछ बहुत अच्छा हो गया आज दूसरी विडम्बना

उस जमाने में कन्या से कोई कुछ नहीं पूछता था विवाह कर दिया जाता था आज कन्या किसी से नहीं पूछती प्रतिक्रिया कैसी हुई है मुझे लगता है वह परतंत्रता थी और यह स्वच्छंदता है पहले की नियमावली देखो तो ब्रेक लगे ही थे गाड़ी में इसलिए गाड़ी आगे बढ़ी नहीं गाड़ी वही की वही खड़ी हो, हम कह हम बहुत महान है बहुत महान है।

इतने महान है कि आज तक आगे ही नहीं बढ़े वहीं के वहीं खड़े ब्रेक लगे इतने तगड़े आज अगर ब्रेक लगे ही नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे लेकिन दूसरी विडम्बना भी, भी है ब्रेक अगर खोल के फेंक दो तो एक्सीडेंट बचाएगा कौन

उन लोगों ने नियम के ब्रेक तगड़े लगा के रखे थे पुराने लोगों ने इसलिए प्रगति के पथ पर जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी आज के लोगों ने ब्रेक खोलकर फेंक दिए हैं इसलिए रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं तो करें क्या मुझे तो लगता है कि धर्म अपने जीवन में स्वतंत्रता में फल फूलता है फूलता फलता है।

परतंत्रता में भी नहीं स्वच्छता में भी नहीं और ये स्वतंत्रता अगर मुझसे कोई पूछे तो रामचरित मानस ने सिखाई है तुलसीदास तो जी को लगा ये ये कोई स्वयंवर है स्वयंवर उसमें कह दे जिसमें कन्या स्वयं वर का वर्ण करे उनकी भावनाओं का ख्याल करो उनको देखो और ये कोई धनुष जो धनुष तोड़ दे उसी के गले में जय मान डाल दें स्वयं वर धनुष जग गए अरे कन्या वर्ग को पसंद ना करे धनुष का ले पसंद और कन्या माला डाल दे

निर्णायक धनुष ये स्वयंवर नहीं है तो तुलसीदास जी तक ने इसको धनुष यज्ञ लिखा धनुष यज्ञ सुन रुक ना था आये देख चाप मक लेकिन जब पुष्प वाटिका में मिले राम जी ने सीता जी को देखा सीता जी ने राम जी को जब दोनों ने एक दूसरे का स्वयंवरण किया तब लिखा सी सीए स्वयंवर देखिए जाई ईस काहिधो दे बढ़ाई तब स्वयं लेकिन

वर कन्या विवाह के पहले मिले कि न मिले स्वच्छंद वृत्ति वाले कहेंगे कोई कोई आनी नहीं ठीक है कोई स्वच्छंद पुराने लोग राम राम ऐसा है हमारे दिन ऐसा हाँ, हाँ, हाँ। क्या मुसीबत है पर तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं विवाह के पहले वर कन्या मिलें इसीलिए पुष्पवाटी का प्रसंग है

लेकिन राम जी गए गुरु जी के लिए पूजा के लिए फूल लेने और सीता जी गई गिरिजा जी के पूजन के लिए विवाह के पहले वर कन्या मिले ये धर्म सम्मत है लेकिन वासना के भाव से नहीं उपासना के भाव से क्योंकि पूजा के भाव अजय वर कन्या ने एक दूसरे को देख लिया पसंद भी कर लिया पर विवाह नहीं किया स्वतंत्रता है स्वच्छंदता नहीं

फिर गौरी माता जैसे कहे गौरी माता ने आशीर्वाद दिया ठीक है गुरुजी ने राम जी को आशीर्वाद दिया ठीक है यह है धर्म हम स्वतंत्र हों, स्वच्छंद न हों, तो जो स्वच्छंदता पर रोक लगावे उसका नाम धर्म है और जो परतंत्रता से मुक्ति देकर आग जीवन की प्रगति करावे उसका नाम धर्म है इसीलिए जहां धर्म वहां अभ्युद तो सीता जी ने भी

आज प्रार्थना भी तो की, की किसकी हे गणेश जी महाराज शंकर भगवान माता पार्वती और फिर अब हमारा प्रेम है तो हमें मिलेंगे भगवान सब समझ गए तो कृपा निधान राम सब जाना अब सीता जी मना रही हैं गौरी जी को और राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो किसे मना रहे हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना

आप देखो तो ये कितना धर्ममय जीवन धर्ममय आदर्श तो अति लाघव उठा ये धनु लीना सफलता मिल गई एक ही क्षण में जय जन राम धनु तोरा भरे भून धुन घोर कठोरा जय जयकार होने लगी आहा सीता जी प्रसन्न हो गई जयमाल लेकर आई प्रभु को जयमाल पहनाई जय जयकार हुई देखो ये मिल गए कौन

सुख और शांति सीताराम जी सुख और शांति शांति सीता जी हैं और सुख स्वरूप रघुवंश मणि ये दोनों मिल गए माला गिर गई दृश्य इसका अर्थ यह है कि जहाँ जीवन धर्ममय होगा जहाँ जीवन में धर्म का पालन होगा वहाँ सुख शांति मिल जाएंगे यही श्री सीता राम जी का विवाह है

और धर्म नहीं होने पर हमारे जीवन में अशांति होगी हम दुखी होंगे तो सुख शांति का मिलन सीता राम जी का मिलन है और ये धर्म के पालन से जीवन में आता है और इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं तभी का जब जब हो धर्म के आनी बाले असुर अधम अभिमानी

तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि पीरा हरे राम राम राम, राम।, राम सीता राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम सीता राम राम राम

Har Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram. Har Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram. Har Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram.

हरे रामा रामा नाम सीता राम राम राम हरे रामा रामा नाम सीता राम राम राम हरे राम।, राम राम नाम यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी

ओ पल में यह नाम मिल गया यही अवलंबना शबरी को जंगल में मिल गया। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम रामा रामा राम

रामा रामा रा, राम रा, राम रा, सीता राम रा, राम राम श्रीता राम राम राम सीता राम राम राम राम राम श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की

जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पत हर हर महादेव